प्रतियोगिता आर्मेनियन लोक कथा एक अनार के पेड़ के नीचे अकस्मात दो डाकू हमाय और हर्षद मिले दोनों को लगा कि वो दोपहर के भोजन का समय था उन्हें तब बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पाया कि उनके टिफिन बॉक्स में बिल्कुल एक जैसा खाना यानी लंच था उन्हें यह पता लगाने में बहुत समय नहीं लगा कि उन दोनों को एक ही लड़की से प्रेम था हिले जैसे जिसने निश्चित रूप से दोनों के लिए समान समान भोजन तैयार किया था चूंकि दोनों में से कोई डाकू अपनी प्रेमिका को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था इसलिए उन्होंने अहलेजा को पाने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया नतीजा निकला उसका लुटेरों को भी कोई अंदाजा नहीं था कहानी का अंत पाठकों की उम्मीद से बहुत अलग होगा प्रतियोगिता आर्मेनियन लोक का था इरन गांव के पास के पहाड़ों में ऊंचे कद के दो डाकू रहते थे जिनका नाम था हमायक और हर्षद हमायक दिन के समय लूट मार करता था और फिर वो अपनी मंगेतर एहलेजा के पास अपनी शामें बिताता था हर्षद रात के समय लूटपाट करता था और भविष्य की पत्नी के साथ अपना दिन बिताता था उसकी मंगेतर का नाम भी एहलेजा था पर मामले की सच्चाई यह थी कि दोनों एक ही एहलेजा के साथ प्रेम करते थे हालांकि वे एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे एक शाम जब हमायक एहलेजा के घर जा रहा था और हर्षद एहलेजा के लिए धन की तलाश कर रहा था तब प्रत्येक डाकू ने अपने भविष्य के बारे में सोचा प्रत्येक ने यह तय किया कि वो अगले प्रांत में जाकर अपनी किस्मत आजमाएंगे दोनों चोरों ने अपनी अपनी तैयारी की एहलेजा ने दोनों को यात्रा में खाने के लिए एक एक टिफिन बॉक्स दिया हमायक रोजाना की तरह सुबह जल्दी निकला क्योंकि उसे दिन के समय काम करना पसंद था बाद में हर्षद भी निकला क्योंकि वो रात तक अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता था अब कुछ ऐसा हुआ कि दोनों लुटेरे लुटेरे दोपहर में एक अनार के पेड़ के नीचे मिले दोनों ने वहां पर दोपहर के भोजन के लिए रुकने की ठानी दोनों उन्होंने एक दूसरे को अपना परिचय दिया और फिर दोनों ने अपने अपने टिफिन बॉक्स खोले यह देखने के लिए कि एहलेजा ने उन्हें खाने में क्या दिया था हमायक के डिब्बे में कुछ पनीर और जैतून थे हरसद के डिब्बे में भी वही थी हरसद के डिब्बे में सूखे मांस का एक टुकड़ा था एक छोटा टुकड़ा था हमायक के डिब्बे में भी वही था उसके अलावा प्रत्येक के टिफिन बॉक्स में एक टमाटर तीन खीरे के टुकड़े और चार बड़ी बड़ी खूमानी थी इस सहयोग से लुटेरे आश्चर्यचकित थे उन्हें लगा जैसे वो एक दूसरे से एक रिश्ते की डोर से बंधे थे उन्होंने एक साथ यात्रा जारी रखी और एक दूसरे से अपने जीवन की तुलना की मैं अपने चतुराई से अपना जीवन यापन करता हूँ अमायक ने कहा मैं भी ऐसा ही करता हूँ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं एक लुटेरा हूँ अमायक ने कहा मैं भी मैं इरन जना के पर पहाड़ी पर रहता हूँ हमायक ने कहा मैं भी वहीं रहता हूँ और पहाड़ी की सबसे प्यारी लड़की अहलेजा से मेरी शादी पक्की हुई है मेरी भी वही मंगेतर हैं। नहीं वो मेरी मंगेतर है हमायक ने जोर देकर कहा अपनी अपनी प्रेमिका का वर्णन करते हुए दोनों चोर उत्तेजित हुए जल्द ही उन्हें सच्चाई का पता चला हमायक ने कहा तुम मेरे पहाड़ों में चोरी करते हो उसका मुझे कोई गम नहीं है लेकिन तुम निश्चित रूप से मेरी भाभी पत्नी से शादी नहीं कर सकते लेकिन वह मेरी है अर्षद चिल्ला है दोनों में इस तरह से वाद विवाद जारी रहा जल्द ही दोनों लुटेरों को एहसास हुआ कि क्रोध और गुस्से से उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा ठीक है हमारी प्यारी धोखेबाज प्रेमिका को हमें हम से एक को छोड़ना ही पड़ेगा इसलिए वो कौन होगा हम खुद ही उसका निर्णय करेंगे बड़े आत्मविश्वास के साथ हमायक और हर्षद इस बात पर सहमत हुए यह जानने के लिए कि उनमें से कौन सा चोर सबसे चतुर था उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया विजेता एहलेजा से शादी करेगा चूंकि शहर के मुख्य दरवाजे में प्रवेश करने के बाद भी अभी दिन की कुछ रोशनी बची थी इसलिए हमायक की बारी पहली थी उसने देखा कि एक एक आदमी छोटी सी गठरी लेकर जा रहा था हमायक ने चुपचाप गठरी को आदमी से दूर खिसका दिया पत्थरों में बदल दिया और गठरी आदमी को वापस लौटा दी कहने की जरूरत नहीं कि गटरी खोलने पर वो आदमी और जौहरी दोनों ही हैरान थे आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया उसने गठरी उठाई और वहां से चल दिया जबकि वो शख्स घर की तरफ जा रहा था तब हमायक ने फिर से गटरी में से पत्थरों को हटा दिया और रत्नों को वापस गटरी में रख दिया फिर दोनों मुस्कुराते हुए लुटेरों ने अपनी चालबाजी का परिणाम देखने के लिए उस आदमी का पीछा किया आदमी की पत्नी ने गुस्से में उसे डांट लगाई और उसे लुटेरों ने खिड़की में से देखा पर जब आदमी ने उस आदमी ने उस गटरी को खोला तो उसमें उसने गहने पाया तुम कैसी बकवास करते हो पत्नी ने आदमी से पूछा मैं भला गहनों के बदले तुम्हें पत्थर क्यों देती भ्रमित आदमी ने गठरी बांधी और फिर उससे गहनों की दुकान की तरफ चला लेकिन हमायक ने अभी अपना काम खत्म नहीं किया था हमायक ने एक बार फिर से गहनों को गठरी से बाहर निकाला और पत्थरों को अंदर खिचकाया फिर दोनों लुटेरों ने उस आदमी का पीछा किया। और जब उसने गठरी खोली तो गरीब आदमी फिर से हैरान हो गया अब जौहरी अपना धैर्य खोने लगा था आदमी ने तुरंत पत्थरों की गठरी पत्थरों को गठरी में बांधा और घर की ओर भागा लुटेरों की हंसी जारी रही और हमायक ने अपना खेल भी जारी रखा गटरी में गहनो ने एक बार फिर से पत्थरों की जगह ले ली अब घर पहुंचने पर आदमी अपनी पत्नी पर चिल्ला सकता था और साबित कर सकता था कि वो मूर्ख नहीं था क्या तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं? या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया पत्नी आदमी पर चिल्लाई लो मेरे गहने और उन्हें मरम्मत के लिए तुरंत सुनार के पास लेकर जाओ अब आदमी तीसरी बार गहनों को घर से बाहर लेकर निकला तब तीसरी बार भी हमारे ने रत्नों की जगह पत्थरों को रखा जब आदमी दुकान पर पहुंचा तो जौहरी ने गठरी खोली और उसमें फिर से पत्थरों को पाया निश्चित रूप से वो आदमी उसके साथ कोई मजाक कर रहा था फिर सुनार ने आदमी को अपने दुकान से बाहर निकाला मेरे दुकान पर फिर वापस मत आना सुनार चिल्लाया पर फिर उस आदमी को कभी वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि अंत में हमायक ने कहने अपने पास रख लिया अब रात होने लगी है हमायक ने अपने साथी से कहा अब मैं देखूंगा कि तुम कितने चालाको हर्षद ने कुछ लंबी कीले और एक हथौड़ा लिया और हमायक को ईशान के महल में ले गया उसने हमायक को अपने कंधों पर बैठने को कहा और फिर वे महल की दीवार पर चढ़ गए फिर वे हथौड़े हाँ से कीले ठोकते ठोकते महल की दीवार पर चढ़े दीवार के अंदर घुसने के बाद हमायक को याद आया कि वह भूखा था ठीक है हर्षद ने कहा हम यहाँ पर बढ़िया दावत करेंगे उसने ईशान के महल के मुर्गी घर में से सबसे मोटी मुर्गी पकड़ी आग जलाई मुर्गी भुनी और रात का खाना खाया हमायक थोड़ा चिंतित था क्योंकि किसी का भी आग पर ध्यान जा सकता था लेकिन उन्हें वहां कोई गार्ड दिखाई नहीं दिया भोजन करने के बाद उन्होंने हड्डियों को वहीं छोड़ दिया उन्होंने महल में प्रवेश किया और हर्षद सीधे ईशान के कमरे की ओर गया हमया हमया धीरे धीरे उसके पीछे चला दरवाजे के बाहर एक सोता हुआ गार्ड था जो खुद को जगाए रखने के लिए तंबाकू चबा रहा था हर्षद ने दीवार पर एक कंकड़ फेंका शोर ने गार्ड को चौंका दिया और उसके हाथ से तम्बाकू गिर गई फिर गार्ड ने हॉल की जाँच की और आश्वस्त होकर फिर अपने स्थान पर चला गया पांच मिनट बाद गार्ड सो गया दोनों लुटेरे ईशान के कमरे में घुस गए हर्षद ने बिस्तर हिलाया और राजा को जगाया आधी नींद की स्थिति में ईशान ने उनके आने का कारण पूछा हर्षद ने ईशान को बताया कि अब उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा एक बार हर्षद ने कहा दो डाकू थे जो एक ही महिला के साथ प्रेम कर रहे थे यह कैसे हो सकता है नींद में डूबे ईशान ने कहा ईशान ने पूछा लुटेरे को यह पता नहीं था हर्षद ने कहा फिर एक दिन उन दोनों ने एक ही पड़ोसी प्रांत में जाने का फैसला किया हर्षद ने दिन की घटनाओं का वर्णन किया उसने ईशान को बताया कि उसे उन्होंने एलेजा के रहस्य कैसे उन्होंने एलेजा के रहस्य की खोज की और कौन उसका पति बनेगा यह तय करने के लिए उन्होंने कैसे उन्होंने प्रतियोगिता आयोजित की ईशान को लगा जैसे कि वो कोई मजेदार सपना देख रहा हो हर्षद ने उस दिन वाले डाकू के बारे में विस्तार से बताया कैसे उसने एक ही आदमी के तीन बार एक ही गहने छुराए ईशान सहमत था कि दिन वाला डाकू वाकई एक बहुत चालाक डाकू था तब हर्षद ने उसे बताया कि कैसे रात का डाकू ई ईशान के महल की दीवार पर चढ़ा और उसने महल के मुर्गी घर से एक मुर्गी चुराई और उसे आग में भून कर खाया फिर उसने हड्डियों को पीछे छोड़ दिया इसके अलावा लुटेरों ने ईशान के कमरे में प्रवेश करने की भी हिम्मत की असंभव मुस्कुराते हुए ईशान ने कहा वो डाकू दीवार के ऊपर चढ़कर आया और उसने मुर्गी भून खाई यह कहानी सच हो ही नहीं सकती शायद नहीं हर्षद ने कहा लेकिन मुझे बताओ बुद्धिमान ईशान अगर वो कहानी सच है तो आप दोनों में से किस ज्यादा चतुर समझेंगे मैं रात के डाकू को ज्यादा चतुर समझूंगा ईशान ने कहा लेकिन वैसे दिन वाला डाकू भी बहुत चालाक था और यह कहने के बाद ईशान को दूसरा सपना देखने लगा अगले सुबह दो चालाक लुटेरों का सपना याद करते हुए ईशान उठा पहरेदारों ने महल की चौखट के पास मुर्गी की हड्डियों के बारे में ईशान को न बताना ही बेहतर समझा इस बीच अर्षद और हमायक दोनों ने फैसला किया कि उनकी प्रेमिका उन दोनों में से किसी के लायक नहीं थी एक बात पर वो दोनों सहमत थे कि नया प्रांत उन दोनों को एक लाभदायक भविष्य प्रदान कर सकता था इसलिए उन दोनों ने वही बचने का फैसला किया और इरिंजना गांव में उनकी मंगेतर तक ने भी जल्दी अपने लिए एक नया भविष्य तलाश लिया समाप्त